महाभारत स्त्री पर्व द्वांशोध्याय अपनी अपनी स्त्रियों से घिरे हुए अवंती नरेश और जयद्रथ को देखकर तथा दुस्सला पर दृष्टिपात करके गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलापन गांधर्यवाचन आवंत्यम भीमसेने न भक्तियंते निपाति गृद्धकोजूरम बहुबंधुम अबंधुअ गांधारी बोली भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वह सूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संपन्न था परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गिद्ध और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं कृत्वा क्ष देखो अनेकों सूर वीरों का संहार करके वह से कुथ हो वीरश्या पर सो रहा है तम श्रृगा कंकाश कब्जा विधा तेन तेनाषा से पश्य उसे सियार कंक और नाना प्रकार के मांस भक्षी जीव जंतु इधर उधर खींच रहे हैं यह समय का उलट फेर तो देखो सयानम वीर सूरमाक्रंदम आवंत्यम अभितो नार्यो रुदत्य पर्यपाशते भयानुक मार काट मचाने वाले ईशूरवीर अवंति नरेश को वीरसैया पर सोया हुआ देख उसकी स्त्रियां रोती हुई उसे सब ओर से घेर कर बैठी हैं प्रातिपेयम महेश्वासम भल्ल नाल्हिक प्रसुप्तं बिवसादूरम पश्य कृष्ण मनस्विन श्रीकृष्ण देखो महाधनुधर प्रतीपनंदन मनस्वी बाल्िक भल्ल से मारे जाकर सोए हुए सिंह के समान पड़े हैं अतीव मुखवरणश निहत शिशोभते सोम सेवा पूर्णशास समुदत रणभूमि मारे जाने पर भी पूर्णमासी को उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति इनके मुख की कांति अत्यंत प्रकाशित हो रही है पुत्रशोका तप्तेन प्रतिज्ञा चाभिताक्ये वाध छत्रे निपातिदश मुर्भिताक्ष महात्म सत्यम चल सतापतमेल जयद्रथम श्रीकृष्ण पुत्रसोक संतप्त अपनी अपने की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्रकुमार अर्जुन ने युद्धस्थल में वृद्ध छत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया है यद्यपि इसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी तब भी अपने प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाने की इच्छा वाले महात्मा अर्जुन ने 11 अक्षौणी सेनाओं का भेदन करके जिसे मार डाला था वही जयद्रथ यहाँ पड़ा हुआ है इसे देखो सिंधु सिंह सौवीर भरता दर्प मनस्विनं मनस्विन भक्ष्यंते शिवा गृद्धा जनार्दन जयद्रथम जनार्दन सिंधु और सौवीर देश के स्वामी अभिमारी और मनस्वी जयद्रथ को गिद और शिया नोच नोच कर खा रहे हैं संरक्ष मणम भार्भि अनुक्ता गहनम निम्न मंति का अच्युत इसमें अनुराग रखने वाली इसकी पत्नियां यद्यपि रक्षा में लगी हुई हैं तथापि गिदड़ियाँ उन्हें डरवा कर जद्रथ की लाश को उनके निकट से गहरे गड्ढे की ओर खींचे लिए जा रही है तमेता परुपासनते रक्षमाणम महाभुजम थिंदु सौवीर भरतारम काम्बोज यमन ये काम्बोज और यमन देश की स्त्रियां थिंदु और सौवीर देश के स्वामी महाबाहु जद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी है और वह उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है यदा कृष्ण मुद्रव कैकय वध्य नम जनार्दन जयद्रथ दुस्सलास्तु तुक्त जयद्रथ कथ्याम कृष्ण पुनः जनार्दन जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हर कर के, -के, -के, के साथ भाग रहा था उसी दिन यह पांडवों के द्वारा वध हो गया था परंतु उस समय दुसलाह का सम्मान करते हुए उन्होंने जदरथ को जीवित छोड़ दिया था श्री कृष्ण उन्हीं पांडुओं ने आज फिर क्यों नहीं उसका सम्मान किया सहसा मम सुता बला विलपंते चुखताम आत्मनाहंतितात्मान आक्रोशंते च पांडवा देखो वही मेरी यह बेटी दुसला जो अभी बालिका है किस तरह दुखी हो होकर विलाप कर रही है और पांडवों को कोसती हुई स्वयं भी अपनी छाती पीट रही है किम कृष्ण परम भविष्यते विधवा निहतेश्वरा श्री कृष्ण मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि यह छोटी अवस्था की मेरी बेटी विधवा हो गई तथा तो मेरी सारी पुत्र वध्य भी अनाथ हो गई हा हा हाय हाय धिकार है देखो देखो दुस्सला शोक और भय से रही होकर अपने पति का मस्तक न पाने के कारण इधर उधर दौड़ रही है वार्मासी सर्वान् पांडवान् पुत्र गृधि विपुला सेना स्वयं मृत्यु वसंग जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था वही कितने ही सेनाओं का संघार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया तम तमिंगमरम परम दुर्जय परिवार चंद्रोपमान मत वाले हाथी के समान उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणिया हो रही हैं। इति श्री महाभारत स्त्री परमि स्त्री विलाप परमि गांधारी शोध्याय इस प्रकार से महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी का वाक्य विषय बाईसवां अध्याय पूरा हुआ